हरी नाम हरी नाम दीर्घ हो गया वो गुरु नहीं हरी भ्याम हरिभुरु भ्या, भ्या, संयोग है नही हरि में इकार हो, गुरु होगा क्यों गुरु नहीं होगा रसोव से गुरु संयोग है नही भय या संयोग गुरु हो जाएगा पड़ा या दीर्घ होगा रसो का भी होता है संयोग तो दीर्घ तो गुरु है ही गुरु। संयोग गुरु संयोगपन्न रहने पर हर्षवी गुरु होता है दीर्घ में तो दीर्घ करने से हो जाएगा गुरु हो जाएगा किंतु हर्ष उच्चारण करना वहाँ दीर्घ नहीं करना हरेभ्य ऐसा नहीं होगा हरीभ्य ऐसे गुरु उच्चारण ये तो दुनि नि भूतानी अभी कोठारी का सर्व समाप्त हो गया ना किसको वैराग्य हुआ बहरा होकर हम भी सन्यास ले लेंगे मैं कितना लिख कर रख दूंगा मरते मरते मुझे सन्यास दे देना और <laughs> देखे की वो एक में मर गया <laughs> उसको ले करके ऊपर आते आते सब समाप्त हो गया समझे उसको को, कोठारी ऐसे हो गया क्या सर दर्द कर गिर गया वो खत्म उसको लेते रहते खत्म हो गया उसके देख कर किसको वैसा क्या हुआ वो सता मैं लेकर रख दूंगा हमको मरते मरते दे देना <laughs> और मरते मरते संन्यास कैसे मर्द मतलब जब मरने का समय आएगा तो हमको सन्यास दे देस देने का समय मिला कोठारी को प्रेमानंद जी कह रहे थे प्रज्ञानंद को क्या उसको सन्यास मंत्र दे दो होता हो तो, तो खत्म ही हो गया संन्यास मतलब कौन देगा <laughs> मतलब कैसे होता है ये देखने के बाद भी समझने के बाद भी फिर भी कहते हम लिख कर रख देंगे कि हमको <laughs> म, म, मरते समय सन्यास दे देना तो मरते समय कब आएगा उसके पहले किसको पता चलेगा सन्यास कौन देगा उसको जो खत्म ही हो जाएगा तो संन्यासी क्या है मतलब उस समय ऐसा नहीं होता कि सन्यास हम पहले लेना ये नहीं होता है लिख हम रख देंगे, दे देंगे। तो हमको मरते नहीं दे मतलब मरने का समय हो? आएगा कुछ दिन के बाद ऐसा निशा रहता ना ऐसा नहीं लगता है कि अभी कभी हो सकता है ऐसा है? नहीं था, वो तो आएगा कुछ साल के बाद आएगा तभी तो काम करेगा मृत्यु को याद रखे हमेशा निश्चय है किन्तु बड़ा कठिन याद होने पर भी जो मरने वाले जो जिनके स्वस्थ है तो सोचते है उम्र भी कम है जो वृद्ध होकर के अस्वस्थ होकर रोगी में मरने का समय है वो कहा मर जाए तो अच्छा ये भी खाते फिर भी नहीं लगता है कि अभी मृत्यु आने वाले ऐसा नहीं लगता है और अंदर से रहता है भय रहता है मृत्यु से ऊपर कहते मर जाए अच्छा है फिर भी अंदर से रहता है फिर लगता है की थोड़े दिन बाकी है फिर भी संसार मरने वाला निश्चित है संसारिक माया नहीं छुटती है वही फिर कुछ न जी लड़का है साधु धन संपत्ति सब रहता है चाहिए अपने पास रुपया परिवार से का ये रखना सब चीज रहता है वो माया छुटती नहीं अंतिम तक वो मालूम हो तो भी मर घर से इसे आएगा मुंह माया, माया दुर सप्तम हो गया सब है ना अबादी नाम सु है। तो अबादीना सर्वं प्रतीते सर्व प्रोतमता पृछति जलादी हे रस मूल कारण मूल कारण में कार्य आश्रित होता है तो जलाद में प्रोतः रस ऋपर तर रूल मूल है उसमें सब भूता आश्री है ये प्रतीत होतीत पर आश्रीत ये तो ठीक नहीं तो <coughs> केन केन पृछति क्षेत्र धर्में विशिष तय सर्विद्व्य कि धर्म विशिष्ट परमात्मा में सब परुच आश्रित रसो हमअसुंसेय रो सुख प्रभास्म शशि सूर्यो शशि सूर्य प्रणव सर्वेदेश शब्द के पौरुष्स प्रभास्मी शशि सूर्यो हम अब सुरसा जल में में हूँ उसका आश्रय जिसमें जल अब ओत पोते है रस तन मात्र है रस रूपये शशि सुर प्रभामी प्रभा रूप में परमात्मा है उसमें चंद्र सूर्यास्त है <coughs> परमात्मा रस रूप से है उसमें जलो प्रोत है जो जल तन्मात्र में पोत रस में प्रोत इसे कहा गया पूर्व ने कहा वो रस रूप से परमात्मा ही है उसमें जलो प्रोत है प्रभा रूप में सूर्य चंद्र है सर्वे प्रणब है परमात्मा ही प्रणब जिसमें संपूर्ण वेदासित है शब्द के आकाश में शब्द रूप से परमात्मा है पुरुष से भाव पौरुषम वो सारे परमात्मा उसमें सब कुछ कार्य प्रोत है अर्थित प्रो उत्तर है टीका त्र उत्तरम उत्तरग्रंथेन दर्शयतीज्ञग्रंथ से उच्यते सारो मधुर हेचु भाष्य में रसोह अवाम य सार जल का जो, जो सार है मधुर हेतु मधुर मई आपस परमात्मा उसमें जल आसोहमति उसमें परमात्मा रूप रस में जल यो यस सार तस्वी मधुर रस कारण होते पूर्वत आप जल में जो रस सार है वही सारूप मधुर रस है पर कार्य आसित ये जैसे जल किता दया वो सर्व्या कर्तव्य कारण सारूप कार्य आस भाषा दियात्र आगे सौपर्या समझना जैसे सार है उसी परमात्मा में जल आसित है ऐसे प्रभापरिया पर्या, पर सूर्यचंद्र आसित है सर्वसे व्याख्यान करना चंद्रदित या प्रभा तदूते मई तौक तो, चंद्रदित्य की जो प्रभा है प्रकाश है तदूप परूर्यचंद्र भी आशीत है तक्या कथयति वाक्या कथयती तस्म होते तस्भूते मि यथा आम अक्सु रस एवं प्रभासमी सी प्रणव ओंकारु सर्वेदे ओंकार तस्वूतेणवभूते तस्वीर वेदा पृतत्वत प्रणवभूत परमा जैसे वेद आशीते आकाशीय सारभूत शब्द आकाश में शब्द है तार ही कारण तदुर्व पर के तथा काम प्रथम भागम भाग भी कहते तथा तो कहते पौरषुद्धि पुरुष बुद्धि होता है जिस कारण से वो पुरुष का धर्म है, है पुरुषा जो पुरुषत्विदे थी यत रूप परमात्मा में पुरुष का तो मनुष्य बुद्धि होती पुरुष तो सामान्यात्म की परस्म ईश्वरी पुरोता तद विशेषा पुरुष तो हो गया सामान्य जैसे घट में घटक तो गो में गो तो ऐसे पुरुष में पुरुष तो तो सामान्य है जाती उसमें विशेष पुरुष सामान्य में विशेष आश्रित है विशेष घट घटक तो सामान्य में आशित है पुरुष तो सामान्य आत्म का परमात्मा में तद विशेष पुरुषा पुरुष तद उपाधान तद स्वभाव क्योंकि सामान्य ही पुरुषात्म जैसे सदरूप है सामान्य सब का कारण मृद रूप कारण सब घटगा ऐसे पुरुष सामान्य सब पुरुषों का कारण उपादान उपाधान कारण होने से उपाधान कार्य होता है तस्वभाव जो सामान्य पुरुष तो है उपाधान कारण है सब विशेष पुरुष भी तदात्मक है परमात्मा में सब कुछ पुरु, सब पुरुष प्रोत परमात्मा है पुरुष परम पुरुष वही पुरुषत्व तो रूप से तो कहा गया श्लोको मयि सर्विदम प्रोतमित परिणा सब कुछ मैं प्रोत्ता से इसके परिणय प्रकारातर पुन्नो विभावसो विभावसो जीवनं जीवनं पुण्यो गंध पृथिव्यांधिव्या तेजस्व तेजस जीवन सर्वूतेशुन तपस्ास्म विभावसो जीवनं जीवन पृथिव्याण्योग सुगंध पुण्यगंध पृथिवी में तेजस्व सूर्य में तेज रूपे विभावसुता सूर्य अग्नि अग्नि विभाव अग्नि तेज है। सर्वूते जीवन जीवन रूप पर शिशु कह दिया पृथिव्या पुण्यशब्द सुरभिगंध सहमस्मी वाक्या कथय पृथ्वी पुण्यशब्द से कहा गया सुगंध है सुरभिगंध वे परमात्मा ही सुरभि च आम पृथ्वी पृथ्वी धिव्यागंध पत्न मयि गंधभूते टीकामे कथम पृथिव्याण्यम तत्रह पृथ्वीजुंध पुण्यकै्याण्यु्यम गंध्य स्वभाव सुगंधेजुसुरण्य स्वभाव शुद्ध हि पृथ्वी दर्शित यथ पृथिव्याम गंधस्वाभाविक पुण्य दर्शित तु तो राद स्वाभाविक पुण्य उपलक्षणार्थम पृथ्वी गंध स्वाभाविक पुण्य कहा जलादि जो रसादी है वो स्वाभाविक पुण्य है उसका स्वभाव है ये उपलक्षण के लिए कहते पृथिव्या दर्शित अबादिशु रसाद पुण्य तोलक्षणार्थम पृथ्वी जैसे गंध पुण्य कहा प्रकार जलादि जो सार है परमात्मा वो भी पुण्य तो उपलक्षण वो भी पुण्य रूप सार है उपलक्षण के लिए ठीक है प्रथम न पंचापि गुणा पुण्य एव प्रथम जो गुण तो है रूप रसगंध प्रसाद ये तो पुण्य है सुगंध मथुर इत्यादि सारे है सिद्ध आदि भी भोग्यत् उसको सिद्ध आदि ही भोग करते मनुष्य के भोग्य नहीं त्रियो का विषय नहीं होता है सिद्ध योगियों के द्वारा ग्रहण होता है इसलिए ही तो कथन तरी गुण प्रतिभा प्रतिभानम तो हमको तो गंध ग्रहण होता है मधुर नहीं अमलादि अन्य भी भी ग्रहण होता है शब्द भी कोई अच्छा शब्द कोई खराब शब्द ये कहाँ से अपुण्य कैसे ग्रहण होता है तथा अपुण्यत्म तो गंधादि नाम अविद्यादि अपेक्ष संसाधनम जो अपुण्य है दुर्गंध आदि है अविद्यादि अपेक्षा अविद्या अधर्मा धर्म अधर्म अधर्म पाप अविद्या पाप काम वासना इसके अपेक्षा होकर के संसारी को प्राप्त होता है भूत विशेष संसर्ग भवति, भूत विशेष संबंध से ही दुर्गंधादि होता है स्वाभाविक उत्पत्ति काल्त सुगंध आदि स्टेट संसारिण भूत विशेष संस के कारण दुर्गंधि गंधा स्वयं भूत परिणाम पापा दिवसा दिवस पुण्य सम्पय गंधादी स्वारीभूत अपने कार्य पृथ्वी स्थूलम स्वारी भूत अपने कार्य पांच भूत पृथ्विव्यादी पृथ्वी जगह तेजा उनमें परिणाम जो होता है तो वो भी परिणाम को प्राप्त करते गंधादि प्राणियों के पाप अवसात प्राणियों के पाप के कारण अपुण्य दुर्गंधादि हो जाते हैं यश्च अग्नि तेजस तद्भुत मई प्रोता अग्नि अगनि अग्नि का जो तेज है वही परमात्मा तेज रूप है उसमें अग्नि अशित है तेजो दीप्टिश्च अश्मी विभावसु विभावसु अग्नि दीप्टि प्रकाश रूप जीवन भूते च मई सर्वाणी भूता का जो जीवन है वही है परमात्मे संपूर्ण तथा जीवनम जीवन सर्वूत <coughs> जीवन शब्द का अर्थ करते येन जीवन शब्द काीवंत जीवनम भूताजी जीवंती हे जीवन जिसे अन्नरस न अमृताख्य आम, अन्न के रसे अमृत नामक उससे जीवित रहते जीवन कारण उससे परमात्मा तपस्मी तपस्वी इसका भी तात्पर्य कहते में तपस्व मई तपस्वी न प्रोता तपरूप परमात्मा में तपस्व लोक आश्रित है टीका चित्ते का गृह अनाश का दिवा तपह मनस इंद्रिया एकाग्र परम तप कहा चित्त एकाग्र मन इंद्रियों के एकाग्रता तप और हितम हित मीत भोजन अनाशक आदि अनाशक तो नाश नहीं हो ऐसे अनिषिध नि नहीं हो ऐसे विषय ग्रहण करना है, ये भी तप है आदि अत्यंत भोजन का त्याग कर दे नाश हो जाएसा नहीं तप तदात्मन ईश्वर प्रोता वही तप रूप ईश्वर है उसमें तपस्वी लोग आशीत है क्योंकि तपस्वी होते तप विशिष्ट को तपस्वी कहेंगे तप ही नहीं रहे तो तप विशिष्ट कहाँ रहेगा तपस्वी होते सजो भी नहीं तप जिन्ही का तपस्वी होते विशेषण है तप विशेषण भावे विशिष्ट से विशेषण है तप यदि विशेषण नहीं रहा तो तप विशिष्ट पुरुष भी नहीं रहा इसलिए वो सब आशित है तपरूप में परमात्मा रूप तप में तपस्वी आशित है क्योंकि तपर के अभाव से विशिष्ट तपस्वी लोग भी नहीं जाएंगे तो लोग अपने कारण में आशित होते हैं कोई भी कार्य अपने कारण में आसित होता है कथं तेन्हीं पृथकं आत्मकेश तत्र बीज बीज ऊसूता विदि पार्थ सनातन बुद्धिर्बुद्धिमतास्ताम तेजस्तेजस्वी नाम सर्वभूतानां बीजं तेजस्वी सर्वभूता सम्पूर्ण भूत का बीज कारण परमात्मा ही सनातन बीज नित्य बुद्धिमतां बुद्धि बुद्धि वाले की बुद्धि भी परमात्मा अहम तेजस्वी नहम तेज तेजस्वी का तेज भी प्रागण बीजम प्ररोह कारण मां विधि सर्वभूता नाम है पार्थ वो बीजय हो गया संपूर्ण भूत का कारण सनातन का चिरंतनम ठीका नहीं बीजांतर पैसा अनवस्था आ रही थी यदि संपूर्ण कारण है परमात्मा उनका भी कोई विजय उनका कोई विजय तो अनवस्था होगी उसका कारण कहती है सनातनम चिरंतन बीज उसका कोई कारण नहीं चैतन्य स्वाभिव्यंजकम तत्वनिश्चय सामर्थ्य बुद्धि ही बुद्धि बुद्धिमता का बुद्धि क्या है चैतन्य से चैतन्य सर्वव्यापक है उसमें सब कुछ आश्रित है सर्वव्यापक होने पर भी उसकी अभिव्यक्ति नहीं होती उसकी अभिव्यक्ति बुद्धि में होती बुद्धि है चैतन्य से चैतन्य का जो अभिव्यंजक अंतर्गण तत्व निश्चय सामर्थ्य तत्व निश्चय का सामर्थ्य जिसमें बुद्धि उसे तत्व अभिव्यजक होता है अंत करण अभिव्यक्ति होती अभिव्यक्त होने से तत्व निश्चय होता है उस उसमर्थ्यो को बुद्धि रूप से कहा तदव ऐसे बुद्धि वाले में या बुद्धि बुद्धि वाले तद्भुत मई बुद्धि है परमात्मा रूप है उसमें सर्वे बुद्धिमंत बुद्धि वाले प्रोत जैसे तप रूप में तपस्वी ऐसे बुद्धि परमात्मा रूप बुद्धि उसे बुद्धि वाले बुद्धि विवेक विवेक अस्मि वाले बुद्ध वाले बुद्धि बुद्धि में पर्मात्मलु। पर्मात्मलु। पर्मात्मलु पर बुद्ध में रूप ही काले आशी तीखा प्रागलभ्यताभूत मयी तदंत प्रताेज तेज काग्भ्य दृष्टा प्रागल और से दृष्ट नहीं होगा और से दबेगा नहीं ये प्रागल, भी। प्रागल भी में जो प्रागल कारण वही परमात्मा रूप है परमात्म उसमें तदवंत प्रागल प्रागवताम यद प्रागलभ्यम तदुप परमात्मा में तदवाले प्रागल वाले प्रोत है तेजस तेजस तेजस्वी नाम तद्धि प्रागलभ्यम यद परामर्थ्यम परिष्ठ अप्रदृश्य प्रागल्प क्या है जो पर दबाने के सामर्थ्य है पर से जो दबेगा नहीं पर अभिम सामर्थ्य परिश्चित अप्रदृश्यम पर से अभिभूत नहीं हो वही प्रागल है वही प्रागल रुको परमात्मा उसमें प्रागल्भ पुरुष आशित है य बलवता बल तदूते मयि तेजा पुरुष बलवाले में जो बल है पर बल है है है उसमें बल बल उमें आसतेमराग विवर्जित धर्म विरुद्ध भूते सु कामस्मे भरतर्ष बलवता बलम चहम बलवताम अस्मी कहीं पाठे बलवता बलम चहम बलबाले क्या बलवीमे कैसा बोले काम राग विभरचित काम राग से युक्त बल नहीं काम इच्छा राग देश रहित जो, जो बोले शुद्ध वही बल बाल का में हुँ? उसमें बल बाल प्रोत और काम कैसे काम भी धर्म अविरुद्ध जो सुधर्म अविरुद्ध काम वही परमात्मा है धर्म के अविरुद्ध जो काम है, है वही विरुद्ध नहीं अविरुद्ध काम है परमात्मा उसमें सो प्रोत बलम यदि बलम सामर्थ्यम ओज बल अहम बलवान में जो सामर्थ्य ओज में काम क्रोधादि पूर्वक बल से अनुमति बारह काम क्रोधाधि पुरो भी बल होता है उसके अनुमति का बालन करते तच बलम काम राग विभर्जित काम क्रोध से जो बल होकर के वो बल नहीं काम राग वो विवर्जित स्वाभाविक बल है रागस् काम और राग काम में काम रागवे एव असंख्य अर्थभे आवेदन काम और राग काम का इच्छा करे राग करता करे रागे नहीं काम और राग में, में।, और के और का राग में थोड़ा भेद करते हैं एसंका करें अर्थवेद कथन करते हैं काम तृष्णा असन्नीकृष्टेश असन्नीकृष्ट विषय सन्नीकृष्ट नहीं उसके प्राप्ति करने के लिए जो इच्छा है तृष्णा अत्यधिक इच्छा है तृष्णा वो तो काम है और राग क्या है? रंजना प्राप्त जो विषय प्राप्त है उसमें राग है और जो विषय प्राप्त नहीं उसमें राग नहीं उसमें तृष्णा है काम ये काम राग में वेदवा काम है तृष्णा विषय है किन्तु असन्निकृष्ट विषय में तृष्णा को काम असन्निकृष्ट विषय में राग है आसक्ति विवर्जितम काम राग विवर्जितम देहादि धारण मात्राथम बलमी देहादि धारण करने के जो बल में हूँ राग कारणम, कारण राग के कारण जो बल है वो नहीं व्यापृत दर्शित न तू संसारी नाम जो तृष्णाराग ना कारण तृष्णारागे कारण जिसका तृष्णाराग कारण नहीं कृष्णाराग राग था शास्त्रीर्थ विरुद्ध काम भूते मई तथा भूता अविरुद्ध जो काम उसमें वाले पुरुष है आश्रित धर्मे अविद्ध धर्म धर्म के शास्त्र शास्त्र प्रतिद्य धर्म शास्त्र युवत काम के लिए असन पानि विषय काम भजन पानी जितना आवश्यक के, के लिए वो काम है परमात्मा रूपे परमात्मे अस्में काम वाले बाश्धम का काम उदाहर यदि चिदानंद अभिव्यंजका नाम भावान ईश्वरात्म भावा तो अभिधान प्राप्त उत्तम चिद रूप आनंद रूप परमात्मा है उसका अभिव्यंजक पदार्थ है उसका अभिव्यंजक भावनाम ईश्वरात्म जो बुद्धि जैसे का अभिव्यंजक है वही परमात्मा रूपी है आनंद आदि के स्वरूप परमात्मा उसका जो अभिव्यजक पदार्थ है वो ईश्वरत्म का एक सार बताया तो अन्य तदात्मा का नहीं ईश्वर आत्म का नहीं कैसे प्राप्त होने पर कहते सब कुछ परमात्मात्मा के कोई ही परमात्मा से भिन्न नहीं ये चै सात्विका भाई राजस्ता विद्धि विद्धि विद्धि ये ये चैव भावा चैव सात्विका भाभा सत्व गुण से संपन्न होने वाले पदार्थ राजसा रजगुण से निवृत्त संपन्न है ये तामसास जो ताम गुण से निवृत्त पदार्थ है उत्पन्न होते ऐसा समझो न तो हम तेसु मैं उनमें आश्रित उनके अधीन नहीं ते मई वो मेरे अधीन है मेरे में आश्रित है बस ये चै सात्विका सत्व संपन्न होने वाले पदार्थ राज से संपन्न है प्राणीना त्रैविध्य हेतु दर्शयन वाक्यात मह तीन प्रकार प्राणी वो हेतु देखाते तो ही कहते ये के प्राणी नाम स्वकर्म सायंत भाभा प्राणियों का जो प्रभाव है अपने कर्म के अनुसार उत्पन्न होते उसके राजने पदार्थ है प्राणियों के स्वभाव सब मेरे से उत्पन्न होते तरी पितुरी व पुत्रा अधिन जैसे पिता से उत्पन्न हो पुत्रों, पुत्र पुत्र के अधीन पिता होता है पुत्र जैसे क्रिया करता है जैसे करता है पिता उसके अधिन होकर के उसकी खुशी के लिए पिता कुछ उत्पूर्त होता है तो पुत्र के अधीन पिता जैसे हुआ तब तो जाये माना तद अधीन तुम तबा भी ख्या आपसे उत्पन्न होने से प्राणियों का स्वभाव आप उनके अधिन हो जाओगे यदि विक्रिया दुष्य तो प्रसिद्धि तो फिर क्या होगा जितने पदार्थ के स्वभाव आप हो पदार्थ के आप में विक्रियावत्व और पदार्थ के दूसरा आप में दूष्यत्व तो की प्रसिद्धि विक्रियावत्व और दुष्यत्व तो की आपत्ति प्रसिहास में यद्यपि ते तथा न तो हम तेसु ये सब पदार्थ मेरे से उत्पन्न होते है तथा न तो हम तेसु उनमें मैं नहीं दिना, नहीं बसो नहीं होता हूँ यथा संसारी संसारी जैसे वधीन हो जाते हैं ऐसा परमात्मा नहीं ते पुनर्मयी मद बसा मद मेरा अध्ययन है टीका मैं मम पर तेजाम कल्पित जैसे ने राज्य में सर्प कल्पित सर्प राज्य में आसित है किन्तु रज्जु सर्प के साथ संबंध नहीं सर्प गुण दोष के साथ राज्य का संबंध नहीं तल्पित न तद तो गुण दोष मई साधन कल्पित के गुण दोष अधिष्ठान में नहीं होते कल्पित जल के आर्द्रता मरुभ में नहीं कल्पित सर्प के गुण दोष विषादी का सम्बन्ध रजू में नहीं इसी प्रकार सौ पदार्थ सात्विक राजने आविद्यक है कल्पित है उनके गुण दोष परमात्मा में अधिष्ठान अधिष्ठाने सत्य में नहीं है तेम तद्व एवं स्वतंत्रता संभव किमित कल्पित जैसे आप स्वतंत्र है आपसे उत्पन्न होने वाले वो भी स्वतंत्र है वह भी सत्य है तेम अभी पदार्थ नाम सात्विक राजस्व जितने पदार्थ है आपके जैसे स्वतंत्र हो सकते उनको कल्पित कहते हैं इतना आशंका ते देना तो यथा ते ते अर्थात मेरे अधिन मत मैं उनमें नहीं मैं उनके अधिन नहीं हूँ किन्तु कल्पित तो पदार्थ मेरे अधीन मत बसा मत अधिन मद अधिन से मेरे में कल्पित है त्रिविधा नाम न स्वातंत्र ईश्वर कार्य तद अधीन तवाद तीनों प्रकार राजस्थान सातने है स्वतंत्र तो नहीं है ईश्वर के कार्य का तो होने तो से ईश्वर के दिन स्वतंत्र नहीं तथाच कल्पित से अधिष्ठान सत्ता प्रति भ्यामे की सत्ता से कल्पित की सत्ता है जब तो रजू है तब तो, तो सर्प दिखता है रजू हट गया तो सर्प नहीं दिखेगा अधिष्ठान की सत्ता से अध्यस्थ की सत्ता अधिष्ठान की प्रतीति से अध्यस्थ की प्रतीति अधिष्ठान की प्रतीति बिना अध्यस्थ की प्रती नहीं होगी जिस राज्य में सर्प दिखता है और रजू यदि व्यवहित हो गया नहीं दिखा तो सर्प नहीं दिखेगा अधिष्ठान सत्ता या से सत्ता अधिष्ठान से प्रतीत कल्पित से प्रतीति तो अधिष्ठान सत्ता प्रतीति भ्यामे कल्पित से तद सत्ता प्रतीति बत्थ अधिष्ठान सत्ता और प्रती से कल्पित की सत्ता और प्रती इसलिए क्या हुआ जिसकी सत्ता प्रतीति से ही अन्य की सत्ता प्रती होती वो जैसे मृत की सत्ता होने पर घट की सत्ता मिट्टी नहीं रहे तो घट मिट्टी आरब्ध घट नहीं रहेगा और मृत प्रती के बिना घट की प्रती नहीं होती तो मृत सत्ता प्रतीम व घट ऐसी सत्ता प्रतीत होने से घटम रुदात्मक है घटम रुदात्मक इसलिए है की क्यूँकी मृत की सत्ता से ही घटे की सत्ता मृत की प्रतीति से ही घटे की प्रती मृत सत्ता के बिना घटो सत्ता नहीं मृत प्रती के बिना घटो प्रतीत नहीं घट मृतात्मक है इस प्रकार यहाँ भी अधिष्ठान सत्ता प्रतीति भ्या में अधिष्ठान मात्रत्म परमात्मा मात्र ही सब कुछ है सब पदार्थ अधिष्ठान मात्र ही अधिष्ठान सत्यता नहीं तद्रुप ही परमात्मा उसके अध्ययन कल्पित में जो सत्ता प्रतीति है परमात्मा की सत्ता प्रती से ही है सती ईश्वर से स्वातंत्रुद्धता कूतो जगत सदात्मक से संसारित आशंका तद ज्ञाधित ईश्वर से स्वातंत्र सती ईश्वर स्वतंत्र है यह भी कहा किस में आश्रत नहीं किसके अधीन नहीं अन्य वो चौध्य ईश्वर स्वतंत्र है और ईश्वर नित्य शुद्ध है ईश्वर से नित्यत्व शुद्धत्व तो ऊंचा तो सती यदि ईश्वर स्वतंत्र भी है और नित्य शुद्ध आदि है तो जगत तो सदात्मक से जगत भी परमात्मा परमात्मात्मक की परमात्मा से अलग नहीं तो फिर संसारी तो कहां से है जो ईश्वर स्वयं स्वतंत्र है नित्य शुद्ध है कभी अशुद्ध हो नहीं है किसके परतंत्र नहीं और यदि किसी के परतंत्र होता तो ईश्वर कभी संसारी बन जाता तो परतंत्र नहीं स्वतंत्र है और शुद्ध है अशुद्ध नहीं तो ईश्वर कभी संसारी नहीं हो सकता है और तदात्मक लोक है जगत है वो संसारिक कैसे संसारी हो गया इतना इत्यासंख्य तो उसका उत्तर देते तो, तो दे अज्ञान है देखिए अज्ञान से संसारित वास्तव में संसारी तो, वा संसारित तो नहीं परमात्मा के अज्ञान से स्वरूपी अज्ञान से संसारित हो इत एवं भूतम परमेश्वरम ऐसा परमेश्वर सब अधिष्ठान ही उसकी सत्ता प्रति से सब सत्ता प्रती वाले होते हैं वही सत्य है न की अध्यक्ष है सबका स्वरूप परमात्मा रूप ही ऐसा होने पर भी परमात्मा भी कैसा है नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव नित्य है शुद्ध है कोई मौलादी नहीं बुद्ध ज्ञान रूप है नित्य मुक्त स्वभाव है परमात्मा है सर्वभूत आत्मा नूत आत्मा हुई परमात्मा निर्गुण कोई गुण दोष नहीं है निर्गुण संसार दोष बीज प्रदा कारणम संसार दोष बीज के प्रदाह बीज के संसार दोष जो बीज है अज्ञान उसके प्रदाह का भस्मी बूथ का कारण जब बुद्धि होता है परमात्मा सब दग्ध हो है ऐसा होने पर भी ना मा, मा भी माँ जगत सामान्य कोई मुझे जानते नहीं अनुक्रोश हम दर्शे थे भगवान भगवान अनुक्रोश दिखाते कि कितने कष्ट है इस अस्वरूप में सबका आत्म रूप होता हुआ अभी नित्य शुद्ध बुद्ध ज्ञान स्वरूप हे सबका अधिष्ठान सबका आत्मा ही भी मुझे नहीं जानते है खेद प्रकट करते तब है तथा कि जगत अज्ञान ये जगत सबका अज्ञान किसके कारण क्यों है क्यों कृ एवं ठीक है मैं यदि अप्रपंच अभिक्रियम आप प्रपंच रहित निष्प्रपंच हो अभिक्रिय हो कस्म ताम आत्म भूत स्वयं प्रकाश सर्व जन तथा न जानती आप अभिक्रिय अप्रपंच हो तो स्वयं सबका आत्मूपे और स्वयं प्रकाशे स्वयं प्रकाश प्रकाश की अन्य साधन की आवश्यकता नहीं तो सब जन लोग क्यों तथा न जानती ब्रह्म सर्व ब्रह्म प्रकाश आत्मा इसे क्यों नहीं जानता है संका करते तव निमित जगत सबका ज्ञान किम निमित इसका उत्तर देते श्लोक उत्तर महा उच्य त्रिभीर्गुणी सर्वमिदं जगत मोहितं मोहितं मोहितं नाभिजानाति नाभिजानाति नाभिजानाति जगत् मोहित नाजाति नामभ्यय गुणमिह भाव इदम सर्व जगत् मोहितं माम परम अवय ना भी जाना तीन ये पदार्थ तीन प्रकार गुणमय सतोर जम गुण राग देश महाकार से परिणत है उससे संपूर्ण मोहित है इसलिए माम परम अवयम इन भूतों से विलक्षण है अविनाशी इसको ठीक, ठीक ठीक नहीं जानता है <coughs> एभ्य परम इत अप्रपंच इनसे अपर सारा जगत से विलक्षण है अप्रपंच है अव्यय मिति सर्व विक्रिया राहित अव्यय का अगर कोई विकार नहीं परमात्मा में फिर भी सब पदार्थ से गुणों में से मोहित होकर के नहीं जानता है भाष्य में त्रिभी गुणमयी गुणमयी का तो गुण के विकार गुण कार्य से राग द्वेश मोहादि प्रकार ही राग द्वेश मोहादि प्रकार से भावे ही पदार्थ से यह भी यथोक् पदार्थ से सर्विदम प्राणी जातम जगत सारा जगत मोहितम मोहित क्या अभी अभी को प्राप्त रहित अविवेकता होकर न अभिजानते माम मुझे नहीं जानते यथुक्त गुण्य परम ये गुण से पर है शुद्ध है व्यतिरित है विलक्षण है उसको नहीं जानते विलक्षण चय व्यय रहित्विकारहित जन्मादि सर्व भाविकार वर्जित अब कहकर के विकार ही था जन्मादि विकार से रहित शुद्ध ब्रह्म आत्मुप्त होने पर भी ये सब अभिद्रह के कार्य राग देश महाकार से परिणत है तीन गुणा पदार्थ इससे मोहित होकर के अर्थात जो नहीं है मिथ्या वस्तु उसमें सत्य तो बुद्धि करके उनके द्वारा मोहित होकर के सत्य वस्तु को नहीं जानते ये अज्ञान का कार्य सर्वमिदं ओ नो मित्रु शो नो भगवर्य